श्रुति गीता का पहला अध्याय परम सत्य की महिमा और उसकी सर्वव्यापी प्रकृति पर आधारित एक गहन आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह 16 श्लोकों में विभाजित है और प्रत्येक श्लोक अत्यंत गहरे दार्शनिक सत्यों को प्रकट करता है। ग्रंथ का आरंभ एक मंगलाचरण से होता है, जो परम सत्य का आह्वान करता है, जिससे श्र� इस परम तत्व को स्वयं प्रकाशित, स्वतंत्र, सर्वज्ञ और सभी ज्ञान का स्रोत बताया गया है। परमात्मा की प्रकृति का वर्णन करते हुए ग्रंथ बताता है कि वे जन्म-मृत्यु के चक्र से परे हैं और प्रकृति के तीन गुनों से पूर्णता अप्रभावित रहते हैं। सभी ऐश्वर्य उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं और व वेद भी उनका अनुसरण करते हैं जो दर्शाता है कि वे स्वयं ज्ञान के स्रोत हैं बुद्धिमान लोग इस विशाल ब्रह्मांड को परमात्मा की सृष्टि के अवशेष के रूप में देखते हैं क्योंकि उनकी अनंत शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही इस सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त होता है ग्रंथ में मिट्टी और उसकी विभिन्न आकृतियों का सुंदर उदाहरण दिया गया है, यह समझाने के लिए कि कैसे अपरिवर्तनीय परमात्मा परिवर्तनशील जगत को जन्म देते हैं। जैसे मिट्टी स्वयं अपरिवर्तित रहती है, लेकिन विभिन्न रूप धारण करती है, उसी प्रकार परमात्मा अपरिवर्तित रहते हुए भी इस श इसलिए ऋषि अपने मन, वचन और कर्म को पूर्णतया परमात्मा पर केंद्रित करते हैं। तपस्या और भक्ति के मार्गों की तुलना करते हुए ग्रंथ दर्शाता है कि बुद्धिमान लोग परमात्मा की महिमाओं के अमृत सागर में डूबकर अपनी तपस्याओं को त्याग देते हैं, जो भौतिक इच्छाओं और समय के प्रभाव से मुक्त होकर परम वे और भी उच्चतर स्तर की भक्ति में स्थित होते हैं। यह दिखाता है कि भक्ति का मार्ग कठोर तपस्या से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह प्रेम और आनंद पर आधारित है। सृष्टि के ब्रह्मांडीय विज्ञान की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि जीवों का श्वास लेना भी परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। महत्त्व अह परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे हैं और वे सभी कारणों के अंतिम कारण हैं। यह हमारे अस्तित्व के हर पहलू की परमात्मा पर निर्भरता को दर्शाता है। आध्यात्मिक अभ्यास के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हुए ग्रंथ बताता है कि सीमित दृष्टि वाले लोग स्थूल ब्रह्मांडीय रूप की उपासना क अरुणी शाखा के ऋषि हृदय के भीतर छोटे स्थान पर चिंतन करते हैं, जो परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करते हैं, वे जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लकड़ी में अग्नि के उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि परमात्मा सृष्टि में विभिन्न मात्राओं में प्रकट होते हुए दिखते हैं, लेकिन उनका वास शुद्ध बुद्धि वाले लोग सभी विविधताओं के मूल में एक ही परम तत्व को देखते हैं परमात्मा सभी जीवों में अंतर्यामी रूप में विराजमान हैं और उनके आंशिक विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं भक्तों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि चाहे कठोर योग अभ्यास के माध्यम से शत्रुता के माध्यम से भावनात्मक आसक्ति के माध्यम सभी मार्ग परमात्मा तक पहुँचा सकते हैं। शुद्ध भक्त परमात्मा की दिव्य लीलाओं में इतने तल्लीन होते हैं कि वे मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। भक्तों और अभक्तों के जीवन की तुलना करते हुए दिखाया गया है कि भक्त संसार को परमात्मा की योजना का हिस्सा मानकर सद्भाव पूर्वक रहते हैं, जबकि जो � भगवान के भक्त मृत्यु के भय से मुक्त होकर विचारन करते हैं और उनकी संगति से दूसरे भी पवित्र होते हैं। ग्रंथ सृष्टि से पूर्व की अवस्था का भी वर्णन करता है, जब न सत था, न असत, न द्वैत था, न काल का प्रवाह था। उस समय परमात्मा योग में लीन थे और कोई शास्त्र भी नहीं था। यह परमात्म दार्शनिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए उन विचारों को खारिज किया गया है जो असत के जन्म, सत की मृत्यु या आत्मा में विभाजन की बात करते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा त्रिगुनों से परे है और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अद्वैत दर्शन के अनुसार मन भले ही असत हो, वह भी परमात्मा मे� वैसे ही सृष्टि भी परमात्मा से अभिन्न है। परमात्मा की स्थिति को ब्रह्मांडीय प्रशासन के शीर्ष पर दिखाया गया है, जहां वे भौतिक इंद्रियों से रहित, प्रकाश और सभी रचनात्मक शक्तियों के धारक हैं। बड़े-बड़े देवगण भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे � ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और वेदांत के सबसे जटिल दार्शनिक प्रश्नों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहले वे कर्म और कृपा के संबंध को समझाते हैं, बताते हुए कि सभी जीव कर्म के नियमों के अधीन हैं, परंतु परमेश्वर की कृपादृष्टि से वे इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वे यह भी स्पष्ट कर न कोई अन्य है न अनन्य बिल्कुल आकाश की तरह जो शून्य होने के कारण किसी भी विभाजन से रहित है। इसके बाद ब्रह्मा जी जीवात्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते की जटिलता पर विचार करते हैं। वे तर्क देते हैं कि यदि जीवात्माएँ वास्तव में सर्वव्यापी होती जैसा कि कुछ दार्शनिक मानते हैं, � इससे सिद्ध होता है कि वे परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं के भीतर निवास करती हैं। वे यह भी कहते हैं कि सभी दार्शनिक मत समान रूप से अपूर्ण हैं क्योंकि वे सब माया के प्रभाव में हैं। फिर वे सांख्य दर्शन पर सवाल उठाते हैं जो प्रकृति और पुरुष को श्रृंखली का मूल कारण मानता है। उनके जीव इन दोनों के संयोग से जल के बुलबुलों की तरह अस्थाई रूप से प्रकट होते हैं और अंत परमात्मा में ही बिलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे अलग-अलग स्वाद वाली नदियां अंत में मधुर सागर में मिल जाती हैं। माया के विषय में चर्चा करते हुए ब्रह्माजी बताते हैं कि परमात्मा की माया के कारण मनुष्� वे यह भी कहते हैं कि जो लोग परमात्मा की शरण में आ गए हैं, उन्हें सांसारिक भय कैसे प्रभावित कर सकता है, जबकि स्वयं भय भी परमात्मा की भ्रकुटि से डरता है। केवल इंद्रिय संयम और प्राणायाम पर निर्भर रहने वाले साधकों की स्थिति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यह उन व्यापारियों के समान है जो बिना कुशल नाविक के मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे केवल तकनीकी अभ्यासों से वश में नहीं किया जा सकता, इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और भक्ति आवश्यक है। सांसारिक आसक्तियों की व्यर्थता पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं कि जब परम आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है, तो फिर रिश्तेदारों, धन, सं फिर भी अज्ञानी लोग बाहरी इंद्री सुखों में भटकते रहते हैं। जिसने परमात्मा को अपने जीवन से निकाल दिया है, उसे इस संसार में कोई वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। सच्ची भक्ति की महिमा का गुनगान करते हुए वे उन ऋषियों का वर्णन करते हैं, जो अहंकार से मुक्त हैं और जिनके हृदय में भगवान के च भक्ति की शुद्धिकारक शक्ति इतनी प्रबल है कि एक क्षण की सच्ची भक्ति भी व्यक्ति को सभी बाहरी तीर्थयात्राओं और अनुष्ठानों से मुक्त कर देती है। ऐसे लोग फिर कभी उन स्थानों की पूजा नहीं करते जो मानव जीवन की गुणवत्ता को घटाते हैं। दर्शन की जटिलताओं में उलझे हुए विद्वानों पर टिप्पणी करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि जो लोग केवल तर्कों में फंसकर रह जाते हैं और अंधी परंपराओं का अनुसरण करते हैं, वे वास्तविक सत्य से भटक जाते हैं। वे जटिल शब्द में इतने खो जाते हैं कि सच्चे आध्यात्मिक अनुभव से वंचित र संसार की अस्थाई प्रकृति के बारे में समझाते हुए वे बताते हैं कि यह दृश्यमान जगत न तो शुरुआत में था और न ही अंत में रहेगा। यह केवल बीच के काल में अनुभव किया जाता है। फिर भी यह परमात्मा में चमकता प्रतीत होता है। इसकी तुलना सोने और उसके आभूषणों से की गई है, जैसे सोना अलग-अलग र� वैसे ही परमात्मा विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, पर उनका सार अपरिवर्तित रहता है। जीव और परमात्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए वे बताते हैं कि जब जीवात्मा प्रकृति के गुनों में उलझ जाती है, तो वह उसके समान रूप धारण कर लेती है और मृत्यु का सामना करती है। लेकिन परमात्मा इन आवरणों को सांप की केंचुली की तरह आसानी से त्याग देते हैं और अपने पूर्ण ऐश्वर्य में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक साधना की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि साधक अपने हृदय में गहरी जड़े जमा चुकी वासनाओं को नहीं हटाते, तो परमात्मा उनके लिए दु जो योगी केवल शारीरिक अभ्यासों में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति विकसित नहीं करते, वे न तो सांसारिक सुख पूरी तरह भोग सकते हैं और न ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसाक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि जो परमात्मा को जान ल इसके बजाय वह युगों-युगों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान के गुनों का श्रवण करके तृप्त होता है, क्योंकि भगवान ही मनुष्यों के लिए मुक्ति का अंतिम लक्ष्य हैं। परमात्मा की अनंत महिमा का वर्णन करते हुए जी कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी उनकी अनंतता का अंत नहीं पा सकते। उनके � जैसे आकाश में धूल के कण तैरते हैं, वैसे ही वेद और समय भी परमात्मा के भीतर विचरण करते हैं। वेद केवल नकारात्मक प्रक्रिया से परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं, वे क्या नहीं हैं? यह बताकर और अंततः वेद भी परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। भगवान हरि के दिव्य स्वरूप का चित्रण करते हुए, वे अव्यक्त प्रकृति और समस्त जीवात्माओं के स्वामी हैं, जिन्होंने इस संसार की रचना करके ऋषियों के साथ इसमें प्रवेश किया और अब इसका नियंत्रण करते हैं। एक अत्यंत सुंदर उपमा के माध्यम से समझाया गया है कि जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति जागने पर अपना बिस्तर त्याग देता है, उसी प्रकार भगवान क परमात्मा की अनंत महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, और मरुतगण जैसे महान देवताग न भी दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। सामवेद के गायक वेदों, उपवेदों, क्रमबद्ध स्तुतियों और उपनिषदों के माध्यम से उनका गुणगान करते रहते हैं। योगीजन ध्यान की � यहां आध्यात्मिक उन्नति के तीन मुख्य मार्गों का स्पष्ट संकेत मिलता है: भक्ति मार्ग (जो स्तुति और आराधना के द्वारा), ज्ञान मार्ग (जो शास्त्र अध्ययन के द्वारा) और योग मार्ग (जो ध्यान और समाधि के द्वारा परमात्मा तक पहुंचता है)। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की महिमा इतनी असी इन दिव्य शिक्षाओं की प्राचीनता और प्रामाणिकता पर विशेष बल दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि ये ज्ञान कोई नवीन खोज नहीं है, बल्कि समस्त वेदों, पुराणों और उपनिषदों का सार है, जिन्हें पूर्वकाल के महान आत्माओं द्वारा संकलित किया गया था। आकाश में विचरण करने वाले महात्माओं का � जो भौतिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्य चेतना के धरातल पर विचरण करते थे। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान एक निरंतर परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। अंत में साधक को प्रेरणादायक संदेश दिया गया है। ब्रह्मा के वारिस कहकर प्रत्येक आध्यात्मिक जिज्ञासु को संबोधित करते हुए कहा गया ह� पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक विचारन करने का निर्देश दिया गया है, जो संभवतः सन्यास जीवन या आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य की सांसारिक कामनाओं और वासनाओं का नाश हो जाता है, जो आध्यात्मिक मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति में सहायक है। यह संपूर्ण शिक्षा हमें बताती है कि श्रद्धा और आत्मनुशासन के साथ निरंतर साधना करने से व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकता है। श्री श्रुति गीता के दूसरे अध्याय में भगवान की महिमा, उनकी कृपा के महत्व और भक्ति के मार्ग का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर असाधारण कार्य कर सकता है, जैसे कोई गुंगा व्यक्ति वक्ता बन सकता है और कोई लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को पार कर सकता है। सभी सद्गुनों का स्रोत केवल भगवान ही हैं और उनकी कृपा के बिना कोई भी गुण प्रकट नहीं हो सकता। समस्त � विद्वान जन भगवान में ही समर्पित रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वेदों में वर्णित सभी सद्गुण भगवान में ही निहित हैं भगवान के नाम का स्मरण उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य की सभी थकान और क्लेश दूर हो जाते हैं मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है यदि मनुष्य इस जीवन का उपयोग भगवान के सुनने, कीर्तन करने और स्मरण करने में नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ सांस लेने के समान ही है। भगवान का ध्यान करने से मनुष्य मृत्यु के भय सहित सभी अस्तित्वगत भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान सभी भेदभावों से परे हैं और अपने शुद्ध सार में सर्वत्र विद्य वे सृष्टि के सभी पहलुओं में समान रूप से उपस्थित हैं। भगवान की सेवा के माध्यम से ही मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचान सकता है। जो लोग भगवान की अमृतमई कथाओं के सागर में आनंद लेते हैं, वे जीवन के सभी चार लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क किंतु फिर भी उनके लिए ये सब घास के समान तुच्छ होते हैं। भक्त की यह इच्छा होती है कि उसका मन सदैव भगवान में ही लीन रहे और उसे ऐसा मानव जन्म मिले जो पूर्णतः भगवान की भक्ति में समर्पित हो। प्रेरणपूर्वक भगवान के चरणों का समरण अत्यंत दुर्लभ है, किंतु भक्त की यह प्रार्थना है कि वह द भक्त अपनी सीमाओं और अज्ञान को पहचानता है और भगवान से भक्ति का मार्ग दिखाने की विनती करता है। झूठे तर्क और वाद-विवाद मनुष्य को भ्रमित करते हैं, जबकि भगवान का ज्ञान मार्ग स्पष्ट और प्रकाशमान है। भौतिक जगत की प्रकृतिक शनिक है, जबकि भगवान में ही शाश्वत सत्य निहित है। बाहरी कर्म भगवान की भक्ति के बिना कोई भी मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता भगवान इंद्रियों से परे हैं फिर भी सभी कार्यों के स्रोत और सर्वज्ञ हैं माया के प्रभाव में जीव कर्म के बंधन में बंधकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है केवल भगवान की कृपा से ही इस भवसागर से मुक्ति संभव है भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं और शास्त्रों एवं तर्क द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। वे सृष्टि के आदि और अंत हैं, सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। भक्त संसार के दुखों और तापों से थककर भगवान की शरण में आता है और उद्धार तब वह सभी प्रयासों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से परम सुख का अनुभव करता है। भगवान परम आनंद और चेतना के साक्षात स्वरूप हैं, आख़र जो उनकी भक्ति में लीन होता है, उसे धन, परिवार जैसी सांसारिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शारीरिक आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान का निरंतर चिंतन करने से ही संसार भगवान से ही प्रकट होता है, किंतु कोई भी सांसारिक प्रयास भगवान के आध्यात्मिक सार की तुलना नहीं कर सकता। भगवान के विभिन्न रूप और आभूषण महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनका शाश्वत सार ही वास्तविक है। भगवान की दृष्टि समय और प्रकृति के माध्यम से कार्य करती है, और सत्वक रज एवं तम ग दंभ और छल में फंसे लोग भौतिक सुखों की चिंता में व्याकुल रहते हैं और भ्रम में जीते हैं। भगवान के मार्गदर्शन के बिना जीवन नीरस और उद्देश्यहीन लगता है। स्वर्ग के देवता और वेदों के ज्ञानी भी भगवान के अनंत स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि सभी ज्ञान और शक्ति का स्रोत एकम अंत में भगवान माधव के चरण कमलों की वंदना की गई है जो सभी वेदों के रत्नों से सुशोभित हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक आनंद दोनों के दाता हैं उनके चरणों की शरण लेने से ही सांसारिक सुख और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों प्राप्त हो सकते हैं